और आच्छादन धातु में जो सूत्र है सूत्र और उसका अर्थ वृत्ति लेख अथवा सूत्र का कार्य हिंदी में लिख पांच सूत्र है सूत्र सूत्र का अर्थ अथवा वृत्ति इसके, बड़ी, इसके बड़ी बीकर में बोले क्या कर यहाँ नहीं और कहिए कितने हुए हाथ उठाओ एक दो तीन चार पाँच ब्रह्म पर लिखा उस। को भी जानना चाहिए तभी तो रुपये बनेगा अथ जुहोत्यादय जुहोती हू धाते हुन इक्ष्तिपु धातु निर्देश प्रत्यो करके जुहोति बनता है अभी बनेगा जुहोत्यादिभ्य सुलु सप्लु सैथ स्लू क्या मालूम है हुँ? हाँ प्रत्यय से लूक स्लू लोप स्लू का अर्थ है प्रत्यय का अदर्शन प्रत्यय लोप काली लोप नहीं प्रत्यय प्रत्य का लोप अदर्शनी लोप स्लू प्रत्यय के द्वारा प्रत्यय का लोप होता है तो स्लू एक संज्ञा है सप स्लू तो सब का लूक हो जाएगा अधिप्रभुति हुआ सप वो क्या करता है सब का लूक करता है और ये क्या करेगा ये भी लूक करेगा किंतु स्लो शब्द से करने से उसकी संज्ञा हो जाएगी स्लो स्लो संज्ञा होने से आगे स्लो सूत्र लगेगा अध्याधिक में भी सप का लूक होता है किंतु स्लो नहीं होने से वहां स्लो सूत्र नहीं लगा यहाँ भी लूक हो जाए कि स्लू शब्द से लुक होने से स्लू संज्ञा स्लू संज्ञा कि सूत्र से प्रत्यय से प्रत्ये स्ल धातु रू होने पर धातु को द्वित हो जाए अभ्यास हलाय शेष और सार्वधातु के तीप आने पर। तीप गुण होगा कि सूत्र हु को सार्वधातु कारधातु को जूहोति बने गया जूहोती है ये तो स्प प्रत्यं से एक इस धातु निर्देश करेंगे तो जूहोति बनेगा फिर ये उसकी पातिविद स्वाद्य उत्पत्ति हो जाएगी जूहोत्यादय हमें जूहोति शब्द स्त्री प्रत्यन्त तो यहाँ तिंग है जूहोती तस आने पर जूहु तस तस सार्वधातु के पीत है। अपित तो क्या सोच लगेगा गीत वत होने से गुना नहीं हुआ निषेध किसे होगा हाँ जूहु तो ते जी आने पर सोच लगेगा अध्यस्ताथ कितने पद है अध्यस्ताथ अभ्यस्त से पर झ को अत हो जाएगा झ सत होने पर जूहु झ को हो जाएगा अत ई भी कहा जाएगा लप हो जाएगा ये की ये रहेगा अति हो जाएगा क्या हो जाएगा अति जूह अति जू, जू, जू अगर क्या है अति एकोण से नहीं तो क्यों हुआ लगेगा अचिष्ण धातु सूत्र से क्या प्राप्त है यंग प्राप्त है उभंग क्या सूत्र है? उभंग प्राप्त है उसके बाद करने के लिए सार्वधातु के ज्ञान हो जाएगा जुहुअती क्या रूप बनावे बना जुहुती वचन है बहुचन है जोहती बहुचन है फिर बोलो रूप सिप में क्या बनेगा जोहोसी आदर्श पत्ते लगे क्या में आगे मेप में बस मस में बोलो रू बोलो जुहोती हाँ लीट लकार में भी ह्री भ्री हुआ हो गया करके में कितने पद है है तीन। आम वास्या स्लो ऐसे बाबू स्लू पर रहते जैसे कार्य होता है इसे कार्य हो जाएगा आमी हु धातु से लिट्री पर रहते आम हुआ अगर आम आम किस से होगा काशिया निकाचा गया नहीं इससे आम होगा और आमी स्लव भी व कार्य कौन से क्या होगा स्लो पर रहते जैसे स्लो से दित्त होता है इसे आम पर दित्त हो जाएगा किसको दित्त होगा हु हु आम पहला हो हु जाएगा जू हु अगर आम आम सार्वधातु के अर्ध धातु के पीते हैं पीते है, पीते है। तो क्या सूत्र लगे सार्वधातु गीत हो जाएगा हम गीत होगा ना नहीं नहीं होगा सार्वधातु को नहीं इसलिए गुण हो जाएगा गुणों के सूत्र से होगा पर सार्वधातु के अर्ध धातु के गुण अबादी सर क्या बनेगा जुह वाम क्या बनेगा वाम आम के मकार की संज्ञा की सूत्र सेल अंत्यम नहीं नश्मा लगेगा क्या बार ठीक है बात बात करेंगे क्या करने, क्या करने? कौन बात करेगा हाँ ऐसे ही तो नहीं बैकग्राउंड पंड वाले ऐसा होते हैं उसके बात करेंगे बात कर देंगे क्या है आम के मकरी की संज्ञा हल सूत्र से प्राप्त है होगी नहीं संज्ञा क्यों नहीं होगी न हुई हो तो तुष्मा तो ठीक न भी तो तो कितने व्यक्ति न हु तो, तो के पक्ष में हाथ उठाओ हाँ उठाओ संस क्या है नुष्मा से लग गया ना नहीं तो तुस्मा नहीं लग गया नहीं तो तस्मा नहीं लग गया समाधान है आँ? और किसके पास समाधान है रोरो रो, मैं पहले हाथ उठाएं से पूछेंगे एक, एक दो क्या बोलो विधान सामर्थ्य से ये गुण नहीं हो गया क्यों विधान सामर्थ्य मैं किसान नहीं आम कास क्या है आश्श तो विधान क्या है आश्काश विधान कहा हुआ आश्काश विधान हुआ आश्काश विधान नहीं हुआ लिट्टी नहीं कितने नहीं? लिट्टिया आसकासो राम विधानाथ मत से लेता हूँ लिट्टी ना नहीं या कह नहीं आसकास हो राम विधानाथ आशकाश से आम का विधान किया गया इसलिए मकर की संज्ञा नहीं होगी ये पुस्तक में पाया उसका अभिप्राय किसको समझ आता है आसकाश से आम विधान करने से मकर की संज्ञा नहीं होगी और थोड़ा बताओ आम विधान किया तो मकर की क्यों नहीं होगी आतोले बोल जाएगा क्या मीजो मीजो क्या बोलते नहीं नहीं क्या बोलते सूत्र पहले बोलो मिजो मिजो क्या हाँ मिदंत आदि बच्चा सूत्र पहले याद नहीं ठीक से अभी समाधान है नहीं क्या है समाधान नहीं क्या है बोलो कोई समाधान है आज का से विधान किया तो मकर की संज्ञा नहीं होगी ये कोई मंत्र है विश्व मंत्र बोले दिन सब लोग डर जाएंगे आम को आम हो जाएगा हाँ आस और कास में को आम विधान किया गया यदि मकार की संज्ञा हो तो मित है तो लग जाएगा मृदचून त्यात् क्या लगेगा अंत्यच आस में आ काश में का में आ उसके आगे आम का रहेगा आ मकारी संज्ञा हो जाएगी तो आस के आ के आगे आ रहेगा कास में का क्या आगे आ रहेगा तो फिर आकषण दीर्घ करेगा आस को आस ही बनेगा कास को काश ही बनेगा तो आम विधान व्यर्थ हो गया तो पहले तो आस था फिर आम विधान करेंगे मकारी संज्ञा करके विद्यात् पर लगाएंगे तो आस को क्या हो जाएगा आशा हो जाएगा आस ही रहेगा काश को तो व्यर्थ हुआ विधि हो जाएगा इसलिए मकारी की संज्ञा नहीं मकारी संज्ञा नहीं हो तो क्या होगा आस के आगे आम रहेगा काश के आगे आम रहेगा मीत हो तो मृदुसुन पर लगेगा मकारी संज्ञा नहीं तो मृदुसुन पर लगेगा तो कहाँ होगा आम आदिम होगा अंतम होगा कुछ नहीं लिट पर होते आश आम काश्याम आस अग्राम आश काशी का क्या हो तो कास तो आम विधान का कोई प्रयोजन रहा है रहा रहने से आगे रूप में आशा आम का श्रवण होगा नहीं तो मकर रीत हो जाए तो आम विधान व्यर्थ हो जाता है आज को आस होगा काश को काश होगा तो वहां मकारी से नहीं हो तो जो हो के आगे आम हुआ था गुणाबाद से जू हवा आम बन गया था आगे आम हो आम लिटी का लुक लुक हो जाएगा होगा होने पर क्या क्या क्या रहा रहा रूप प्रयोग लिट्टी फिर क्रिभूस आ जाएगा जुहा जुह वाम चकार बोल रूप चकार ट कितने स्थान पर हुआ हैं है कराद नहीं होगा करा दिन कि जब भू भू करेंगे जुहा वाम बबू जब अश आएगा लीट लकार आर्धे धातु के ऊपर रहते लग जाएगा अस्तर भू लग जाएगा आधा में है ना अस्तैर भू आए ना नहीं पहले तो भूआ दया था उस समय अस्तर भू नहीं आया था अभी तो अस्तर भू आ गया तो आर्धे धातु पर तो अश को जाने नहीं? नहीं? भू आदेश हो गए ना नहीं होगा नही अस्तर भू लीड पर रहते आधा तु हो तो अश अस, को क्या है क्यों नहीं होगा भू आदेश करें तो भू अश अनुप्रयोग व्यर्थ हो गया भू अनुप्रयोग करेंगे फिर असक करके अश भी भू करेंगे तो फिर अश अनुप्रयोग व्यर्थ हो जाएगा तो अश ग्रहण क्या है तो नहीं होगा आस बन गया जो हो बोलो जुहम बोलते हैं जूह वाम जूह वाम है अहे उ हाँ बोलो ठीक से जूह हुआ ना तो कैसे पता चलेगा अनिटी तो, चले चले चले तो कोई भी कह देगा रूप देख के तुरंत तो कह देंगे बोलो तो आया है? तो फिर कैसे होगा इसे आया नहीं ना तो कैसे होगा से? तो फिर बोलना तो इतने क्या जरूरत है पहले बोलना चाहिए रस है है तो इतना ही होगा ये है ना इसमें उद्रित अंति आया ना नहीं पहले बताओ हैं? जो देखो जितने पूछते इतने बोला ज्यादा नहीं बोला बोलो तो चाहू स्पष्ट नहीं बोलो तो बोलते उद्रित श्लोक में ये धातु आया ना नहीं नहीं, नहीं आया उद्रितंत में उद अंत आया उ दीर्घ कार्त ये धातु नहीं आया नहीं आया तो सेट ही आने अनिटी क्योंकि अजंते से विनय विनयिक एकाच अनुदात हो तो निषेद होगा ये जो धातु है वो एकाच अनुदाते है श्लोक में जो आए विनय काचू अजंत में एकाच अनुदात नहीं है इसलिए उपदे से उपदेश से अनुदाता सूत्र से ईट निषेध होगा हैं हु धातु से ताश आने पर ईट प्राप्त है अर्ध धातु को सीट बढ़ा दे उसका निषेध कौन करेगा एकाचु एकाच अनुदात ही क्या हुतु हैं एकाद अन्दात है श्लोक में जो धातु आए वो एकाद अनुदात नहीं है ये धातु धातु नहीं आया रो उन्त नहीं है इसलिए ये एकाच है एक चरण हो तो ईट निश्चित होगा किस सूत्र से हाँ पुगंध गुण होगा सार्वजार धातु से गुण होगा होता बनिया बोलो लेट लकार में गुना होगा सार्वे हो और क्या सूत्र लगेगा आदेश होती बोलो हम्म लोट लकार में बोलो बोल सकते तो जुहन तू आगे से तो लगे क्या पहले आया था उ जल बहर दी आया था पहले उ जल बहर दी को दी हो जाएगा तो क्यार बनेगा जूहू धी गुना होगा ना नहीं अपीते सारा तो मैं गीत हुआ जूहु दी आगे क्या बनेगा जूहता जूहूतम जूहूत आगे जुहब तो हो जाएगा ना जुहबानी जूह गुण होगा क्या गुना होगा एक ओजन या बहुचने में तीन में आठ उत्तम से पी चाट पी तो हो गया गुण हो जाएगा क्या बनेगा जुहबानी जुह जुह बोलो सो बोलो जुहो तू देंबर से क्या बना है ना जुही जूहू धी जू हो से पर ही हो गया तो क्या आया धातु तो आ, हो है हाँ स्लो हुआ स्लो से दी होकर भस्कार फिर बोलो जूहो तुम लंगलकार में अजु तीप इतच सार्वत् गुण अजुहोत तो, क्या मानेगा अजुहोत तो, ताम आने पर गुण होगा अजुहताम आगे झी आने पर सूत लगता है विधि विधिभ्य अभ्यास अभ्यस्त संज्ञा है अभ्यस्त होने से उभय अभ्यस्तम क्या सूत्र है अभ्यस्त से अभ्यस्त विधि विधिभ्य सूत्र से जीक हो जाएगा जूस जूस पर सूत्र लगेगा जुसीच इगमता गुणो जादू जुसी अगर उस गुण प्राप्त था या नहीं सार्वज आध्यात्म सूत्र से प्राप्त था पता नहीं था तो ये सब तो क्या उसे कहता है निषेध हो जाएगा सारे हो तो गीति होते तो ये गुण विधान करता है अजादु जुस्प रहते तो गुण हो जाएगा इगंत है गुण अबादेश क्या बनेगा अजु हू क्या बनेगा शुरू से बोलो अजू होत अजू अजू हो होतम अजूहुत कम हुआ गुना हो गुण हो गया क्या कैसे हो जाए सजू हवम क्या माने गया अजू हबम आगे अजु अजुम बोले होत विधि लिंग में हो या या लोपकरण के सूत्र क्या है लिंगशाल से हुआ हु या हु तो बनेगा हाँ हाँ शलूदित हो जाएगा जुहु यात क्या बनेगा जूहु यात बोलो जुहु जु जु यात असली में स्लू होगा ना नहीं सप होगा क्यों नहीं होता सब अधिक के सूत्र से लिंग आशीष ठीक है स्लप नहीं होगा तो स्लो नहीं होगा स्लो नहीं उनसे स्लव लगे ना नहीं हाँ हु या को दीर्घ करने के लिए उ को दीर्घ करने के लिए क्या सूत्र है अकृत सार्वधात्व दीर्घ या के सकार का आलोप हो जाएगा में। में लूंग लकार में चिली को सिंच होता है क्या क्या सूत्र अगर तो, तो कार इत का ईट आगम होगा क्या सूत्र बोला तो दे प्राप्त है? प्राप्त है प्राप्त है है नहीं है हो जाएगा क्यों नहीं होगा प्राप्त है तो क्यों नहीं होगा प्राप्त है बोलो मालूम नहीं तो प्राप्त है या नहीं मालूम नहीं भाई प्राप्त है नहीं बोलो बात ये होगा क्या प्राप्त है तो होगा ना नहीं क्यों नहीं होगा नीचे रहा देखना पड़ता है है, है? नहीं, नहीं। है? नहीं है करने वाले कोई सूत्र है आ, ये हना चाहिए ना <laughs> क्या एक का अनुदाता ईट निशे कितने बार आता है बार बार पूछते क्या सूत्र ईट प्राप्त था क्या किस सूत्र से आधातु का सीट है देषेद किस सूत्र क्या सुत्र? हाँ तो ईट होगा किसूत्र से नहीं होगा शिज होने पर हु को कार्य के वृद्धि करने के लिए क्या सूत्र सि वृद्धि परश्मी पद ु परशमी पद है क्या हाँ वृद्धि होने के बाद आदेश प्रत्यो लग जाएगा अहोशीत ताम आने पर ईटा कम होगा नहीं, नहीं होगा वृद्धि होगी और स्तुत्व हो जाएगा अहोस्टाम बोलो अहोशीत क्या है रूप संध्या देखे बोल तो हाँ शीत अहो ओ है कारण वृद्धि करके बोला सोने फिर बोलो अहोशी में वृद्धि किस सूत्र से होगी नहीं प्राप्त नहीं। है? है किस सूत्र से ईट नहीं, किस निषेध होगा क्यारू बनेगा हो तो बोलो हम्म पुस्तक बंद करो लीट रह गया, लिट रह गया। लिट। अच्छा विकल्प से आम हुआ दूसरे पक्ष नहीं बनाएगा हाँ हाँ ये जो आम बाहत दिया है ए लिटी आम बाहत आमिस आम जिस पक्ष में नहीं होगा उस पक्ष में रू बनेगा अधा तो क्या है हु। हु। हो नएगा रहेगा पदान आम नल तुस थल तुस और नल होगा द्वित होगा कि सूत्र से लिटी भातुरस तो अभ्यास में अभ्यास कार्य होने पर जू रहेगा आवा, जू हु हाँ अचुणिश वृद्धि आवादेश क्या बनेगा जू हा अव अतुस पर अचिषण सूत्र से उभंग प्राप्त इकोणिजी को बात करके क्या सूत्र अचिषण धा तुम भ्रुवाम उभंग उसको बात करके हो जाएगा किस सूत्र से नहीं हेरन कहां के रे लगे के लग जाएगा सारधातु पर में है आधा तो क्यों बोलते पर में है लग जाएगा सोप नहीं हुआ इसलिए क्या होगा उभंग हो जाएगा किस से हुव हुव. क्या रूप बनेगा अजू हा जूहू वतुहू क्या बनेगा जूहु जू बोलो जुहा वो जूहू बथुहू जूहू बु थल में इट हो जाएगा ना नहीं विकल्प सीट हो जाएगा जुहा जूह भी थू थूहू बथु जूहू बोलो फिर जुहा कितने रूपये में ईट का समन होता है ईट की सूत्र से हुआ भारद्वे थल में ऋतु भारद्वाज से, से, से, से क्यों लगाना पड़ा अच्छा स्टार स्वर से हो जाता है ऋतु भारद्वाज से फिर विकल्प से कौन से ईट हुआ फिर वो बोल दो जुहा जुहो जुहो, जुहा बोला जुहो व उबंग हो जाएगा पर जुहो जुहो जुहुबी बुहबी उत्तम पुरुष बोलो जुहा ये खुद धातु हो गया आगे क्या धातु की करने के लिए कोई सूत्र आया की पूरा इस होने पर क्या सूत्र लगेगा लगेगा किसका लोप होगा का पूरा लोप हो जाएगा क्या धातु रहेगा भी।, भी भी होने पर तीपे आने पर सप होगा क्या सप होता है ज्योति आदि में सब होता है उसके बाद क्या सूत्र लगेगा ज्योत्यादि भी स्लू हो स्लू किसके स्थान पर आदर्श होगा सबको क्या होगा सब घटाकर हटाकर स्लू लिखना है प्रत्येक आदर्शन हो जाएगा उसका नाम स्लू है फिर क्या सूत्र लगेगा स्लो से द्वित्व हो जाएगा द्वितो होने से क्या रहेगा भी आगे भी। क्या है सुनिए भी, भी होने पर यहाँ अच्छा ये सूत्र है अच्छा लट लगा चल रहा है ना लट लकार अभ्यास कार्य हो जाएगा रस्व और अभ्यास चर्च अभ्यास में क्या आएगा बी भी, भी अगर ती सार्वत आधा तो गुण करो क्या बनेगा विभेति क्या बनेगा विभेति बने तो सामने पर सूत्र लगेगा ्याम भ इसको विकल्प विके इलाव धातु के साने पर गीत हो गया हलादि गीत होने से इकार विकल्प से एक पक्ष में ह्रस्व एक पक्ष में दीर्घ दो बनेगा विभित विभीत जी को अद्य अत अति होगा वहाँ भू तरसाव लगेगा नहीं, नहीं लगेगा बी भी, भी अति यण होगा कि सूत्र से एरन का चला गया लिखा है क्या सुन अची अच्छी यंग प्राप्त है हाँ स्नो सार धातु हु और उष्णु के लिए यहाँ भी धातु एरन का सण हो जाएगा विभ्यति बने गया क्या बनेगा विभेती विभीत विभीत विभ्यति दो, दो बनिया, फिर बोलो, बोलोती लट लकार हो गया लीट लकार में सूत्र लगेगा।, लगेगा भी भी भ्री हुवाम क्या लगेगा पर पर आम आम होगा और स्लोव का जैसे कार्य होगा भी आम होने पर फिर स्लवी कार्य दि भी आम आम पर है तो गुण हो जाएगा क्या बनेगा बी भयाम क्या बनेगा आगे सत तो लगेगा क्रिया चाह प्रयोजित लिटी बीया चकार रु बोलो इसे भू भी जाएगा विभया बु बनेगा अरे विभ मास बनेगा जिस पक्ष में आम नहीं होगा उस पक्ष में धातु भी भी, भी भी नल आएगा द्वित होगा बी भी अगर नल चुणित वृद्धि आवादेश क्या बनेगा विभा पर गुण वृद्धि नहीं की हो गया यहाँ इकोच को बाध करेगा अच्छी सुन से, बाद से यंग हो उसको बाध करेगा एरन काचो से वृष यन हो जाएगा क्या बनेगा पर गुना था, था। बोलो, गुणेथ बोलोथीवि दिभ्य। में क्या होता है ए रणिका सूत्र से यन हो जाएगा भूल फिर ओम भायतावसानी